ज्ञान रहित कर्म उपासना के बिना केवल कर्म करने पर कर्मणा कर्मण पितृलोक पितृलोकी प्राप्ति है उपासना करने पर उपासना समुचित कर्म से ब्रह्मलोक लोग मार्ग से प्राप्ति होती है किंतु वह नित्य फल प्रापक नहीं केवल कर्म अथवा उपासना समुचित कर्म फिर भी कुछ ही कर्म करते हुए अपने को विद्वान मानते समझदार मानते इसके लिए श्रुति निंदा करती है अविद्यामत वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमना जंघन्यम पर मूढ़ा अंधे नई नीयम यथाधा अविद्यामत वर्तमान अविद्या के अंदर का था अविद्या कार्य में टिप्पणी में दिया अविद्याश्द्र तत्पर तो। पर अविद्या कार्य में देहादि संघात उसमें मध्य में वर्तमान देहादि के मध्य में अंतकण में स्थित है अंतकण स्थित का था अंतकण के साथ तादात्म्य प्राप्त करके देहादि में अहम बुद्धि करके तादात्म्य प्राप्त करने का अर्थ आत्मा और अनात्मा दोनों का विवेक नहीं है अविद्या अंत कारण में बुद्धि तादात्म्य करना ये विवेक रहित होकर के देहादि में अहम बुद्धि करके रहते हैं देहा में अहम बुद्धि करने के कारण वो स्वयं अपने को तो मानते हैं किंतु मूढ़ है स्वयं धीरा पंडित मन माना स्वयं हम ही धीर विवेकी है अपने को पंडित मानने वाले धीरे नहीं है। मानते हैं हम धीरे है। माना जंघन्यम पर्यं मूढ़ माना ये यंग होता है यंग कन से माना पर्यं हन धत से अभ्यास से कुत्व हो जाएगा नुगतुनाशिकूक होता है माना भृषम कुटिल गति को प्राप्त करते हैं तो ग्यर्थ से क्या यंग होता है किसी अर्थ में नि कौटिल्य निरंतर विभिन्न गति को, को प्राप्त करते हैं परिता याना योनि में प्राप्त करते हैं दृष्टान्त यथा अंध अंधेन नियम अंधे नियमान यथा अंधा वो अंध के द्वारा लेंगे तो गिरेंगे इसी प्रकार से वो अग्निगान कार्य के अंतर्गत तो देह आदि में हम बुद्धि करके वो कर्म करते हैं उसे न हम समझदार है ज्ञानी स्थित मानते किंतु अनेक अनर्थों को जन्म मृत्यु आदि दोष को प्राप्त करते हैं अष्टम नवम एक सत नहीं अष्टम तो भाष्य में अलग है अविद्याम अंतरे मध्य वर्तमान अविद्याम अंतरे अंतरे का मध्य अभिदय के मध्य में अविद्या स्थित है अभिवेग प्रायः अविवेक ही अधिक थोड़ा विवेक अभी, अभी हो तो अभी अविवेक है स्वयं धीरा स्वयं वयमे धीरा अपने को मानते धीरे धीमंत बुद्धिमान लौकिक बुद्धिवाल है धीर हे धीमंत यहाँ धीर हे लौटिप्पणी सामान्य ज्ञान है पंडिता मनम यहाँ जो पंडित है शास्त्रीयधीशालिन्न पंडित हे शास्त्र सा, ज्ञान ते है किंतु तो अपने को मानते हैं विदित व्यास मनम शास्त्र ज्ञान होने पर भी साक्षात्कार तो जब होता नहीं होता है तो अज्ञानी है किंतु अपने को मानते विदित विदितव्या से विदिता वेदितव्य है यही ते विदित वेदितव्य अथवा यही ते विदित अपने को मानते हैं जो वेदितव्य ज्ञ उसको हमने जान लिया सब ज्ञान हमको हो गया इतनी मन माना आत्मान अपने को मानते हम सब जानते हैं तेज जंघन मना जंघन्यम भृषम पीड्यम जरा रोग आदि अनेक अनथ्राभिर्न्यम जरा रोग आदि जरा वृद्धावस्था रोग इतने ले लिया संसार में ते ही दुख है जन्म मृत्यु जरा चार के नाम ले लेते और प्रतिक्षण दुख ही है निरंतर अनेक अनर्थ अनेकअन भ्रातसम अनर्थ से हनम हनम स्वयं गतिंसा हिंस्यम कष्ट को प्राप्त करते पीड़ित होते उस उठभृश पीड़्यम अत्यधिक पीड़ित होते कष्ट को प्राप्त करते परी मूढ़ा परतम से मूढ़ा विशेष पूरा संसार में से लाख योनि में भटकते रहते हैं। दर्शन वर्जित्वा दर्शन वर्जित ज्ञान वर्जित होने से जैसे दर्शन चक्षु दृष्टि अत्य अननीति दर्शनम चक्षु चक्षुर है तो अंध जिस प्रकार चलता है उसको कोई अन्य अंधा रास्ता दिखाता है दर्शन अंधे वर्जित्वा तो अंधेन अचक्षुष्केण अविद्यम चक्षुर् अचक्षुष्क अंधेन एवं ले अंधलेता है प्रदर्शन मग प्रदर्श्यम प्रदर्शनमगो प्रे प्रदर्श्यम्य अंधेभ्यंध प्रदर्श्यम कंधे यहां अंध अच्छीता गर्त कंट कादु पतंती तद्वत कोई अंधों को एक अंध रास्ता दिखाता है इस प्रकार जैसे गर्त कंट कादु इसी प्रकार ये भी सब अज्ञानी गर्त कंठ काद गर्त तनर तो नरक है कंट कादु दुख देने वाले अनेक योनि है नरक में जाएंगे फिर विभिन्न योनि में गिरते हैं प्राप्त करते तद्वत अभी व्यायाम बहुधावर्तमान वैम कृताम बर्मिणों न प्रवेदय रागना क्षीण लोकाश अभीद्या बहुधा वर्तमान विभिन्न प्रकार, प्रकार में बहुत प्रकार अनेक यूनि बहुत प्रकार अवद्या मे विभिन्न कार्य में स्थित तो देह में अहमबुदिकर्क स्थित किंतु बाला अभिमन अभी भी की बात है वह कृतार्थ सब हमने कर लिया वयम कृतार्थ हाँ ये कृतार्थत्व बुद्धि साक्षात्कार के बिना कृतार्थ कोई नहीं होता है कृत अर्थो कृतो अर्थ हो ये न अर्थ संपादन कर दिया मनुष्य जन्म का जो प्रयोजन है जीव का लक्ष्य है प्राप्त कर लिया ज्ञान होने पर ही कृतार्थ होता है किंतु कोई थोड़ा कुछ प्राप्त कर लेता है कोई धन कोई प्रतिष्ठा कोई शास्त्र ज्ञान कोई किसी में कुशलता शास्त्र ज्ञान है तो किसी में कोई कुशल होता है कोई गान अच्छा करता है तो अपने को बड़ा मानता है कोई संगीत तो बड़े बड़े लेकर चलते हैं जो बजाने वाला है इतने लंबा लंबा होता है ना एरम करके वो क्या उसमें बजाते हैं सीता अब हो तो बड़े बड़े लेकर उसमें कपड़ा बड़े मूल्यवान लेकर के चलते चलते समय बड़ा उसमें भी उनके उनकी कुशलता है वो अपने को मानते हैं बड़ा सब प्रकार विभिन्न प्रकार थोड़ी थोड़ी सामान्य कुछ होने पर अब अभिमान गर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं थोड़ी सी हो जाता है यद्यपि बहुत जानने के बाद भी जो बहुत जान लिया उसको जानने के लिए, जानने के लिए कोई पदार्थ रहेगा ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ किंतु बहुत ज्ञान हो गया छात्र ज्ञान और कुछ बाकी रहेगा कम रहेगा ज़्यादा जितने जानने के बाद भी बहुत बाकी है किस विषय में कोई एक विषय में बहुत ज्ञान बड़ा कठिन है खाली व्याकरण भी पूरा ज्ञान होने वाले कम है पूरा वो व्याकरण ज्ञान सब हो जाए ये तो बड़े बड़े व्याकरण ग्रंथ तो बहुत ही है लघु कवधि में भी कहीं से पूछेंगे और किसी भी धातु का किसी शब्द का कहाँ का रूपक हो तुरंत तो बोल देना कोई है <laughs> बड़ा कठिन है और का नाम लें तो और तो बड़ा पढ़ करके पढ़ा देंगे समझ लेंगे जरूरत पड़े तो देख रही है तो सब हो जाएगा किंतु कहीं भी किसी स्थान पर किसी धातु का नाम लेकर किसी धातु का रूप हम में ऊपर बोलो सिद्धांत कहूँ दी मैं धातु कितने हैं कितने समास सम आश्रय विधि कितने तद्वित तो कितने कीर्तन कितने, कितने, कितने, कितने बड़ा कठिन लघु को भी पूरा पूरा कंठस्थ तो कर कंठस्थ तो करने वाले मिल सकते हैं पूरा आरम्भ तो से अंतत सुना देंगे सूत्र में जो पुस्तक में उदाहरण वो भी मिल जाएगा किंतु सब उदाहरण नहीं ना पुस्तक में और कोई शब्द कोई पूछेंगे यहाँ का बोलो बड़ा कठिन है और बाकी तो ज्ञान कितने व्याकरण में कोई अधिक ज्ञान हो जाए तो और कोई शास्त्र बाकी है न्याय में तर्क तो संग्रह भी नहीं आएगा और न्याय में तो और ग्रंथ है न्याय व्याकरण हो जाए तो मीमांसा मीमांसा बार अध्याय है ब्रह्मसूत्र तो चार अध्याय मीमांसा में बार अध्याय उसके बाद और चार अध्याय है शंकरषण कांड करके होता <laughs> बड़े ग्रंथ है समुद्र है और व्याकरण या मीमांशाय तीनों तो पद वाक्य प्रमाण तीनों का ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद अन्य दर्शन कुछ है सांख्य योग दर्शन बाकी रह गया और बाकी उसके बाद नास्तिक दर्शन भी बहुत ही है इतने होने के बाद भी काव्य आदि अलग है काव्य में कुछ कुछ अलंकार आदि वो भी है वो हो जाए तो आयुर्वेद शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कितने हैं ऐसे ऐसे शास्त्र ज्ञान है होना भी बड़ा कठिन है और अहंकार अभिमान करने के लिए एक संधि प्रकरण भी पर्याप्त है अभिधान बहुत वर्तमान है स्वयं व्यय कृतार्थ इति बाला अभिमन्य थी अभिवे लोग को भी अभिमान हो जाता है विचार करने वाले को अभिमान क्या होगा दिखेगा कितने शास्त्र कितने संसार है हमको क्या आता है उसकी अभिषेक बहुत विषय हमको हमको अम, अज्ञान है कोई कुछ करता है तो देखो ज्ञान हमारे पास है या नहीं है बहुत सामान्य काम करने वाले मजदूर करने वाले लकड़ी के काम करने वाले मकाना बनाना ईट पत्थर जो ढोने रखने वाले उसमें कितने काम हम कर सकते हैं वो कितने सुंदर कोई देखा है नीचे से ईट ईट फेंकते ऊपर पकड़ते है ईंट फेंकते ऊपर पकड़ते और फेंकते रहते कितने देर तक परिश्रम करते हैं थकते नीचे जो करके फेंकेंगे ऊपर वो पकड़ते हैं ये फेंकेंगे ऊपर पकड़ते हैं छात के ऊपर कड़ा नीचे से फेंकते हैं और कभी कभी कोई ईंट इतने ईट लेकर लेकर चलते ऊपर चलते कितना ईंट रखते हैं इतने लंबा और कोई जो हमको तो सबसे सब बड़ा आश्चर्य लगता है जो पानी लेकर चलती इसमें पितल का हो कामसे का हो मिट्टी का हो एक के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा ऐसा रखेंगे और चलते है <laughs> एक ही पकड़ कर चले हाथ बिना हाथ नहीं लेकर चलेंगे चलेगे <laughs> ऐसे घड़ा लेकर को पानी में बर्तन लेकर रखते हैं ना एक और दूसरा तीसरा एक एक रखकर चलो हाथ नहीं रखकर के सीधा ऐसे कुछ रख बैलेंस करके कर चलते हैं अभी कम नहीं है और तार में चलने वाले तो देखा होगा सरसो तार बना उसके ऊपर चलते कितने कितने सब है और कोई ऐसे छलांग लगा करके नीचे नहीं दे कर ऐसे उल्ट जाते, है। जाते। <laughs> दे, <देखा> हैं इधर से उल्ट जाते हैं कोई देखा सकते हैं ऐसे करके ऐसे उल्ट जाते नहीं तो पीछे करके उल्ट जाते खड़े हो जाते सीधा खड़े ऐसे करके झूक जाए <laughs> बहुत कुछ है बहुत विद्या मालूम नहीं है ये अभिमान करते हैं आयत कर्मिणों ना प्रवेदय थे रागात कर्म करने वाले राग विषय में आसक्ति के कारण भोग्य विषय में आसक्ति होने के कारण नहीं जानते हैं तेन आतुरा क्षीणलों का च्यवंथे इसे आतुरा होते हैं यह न आतुरा आतुरा है दुख से युक्त है कर्म फल में आसक्ति होने के कारण और तत्वों को नहीं जान सकते दुख से पीड़ित तो होकर के फिर कर्म फल भोग करते हैं क्षीण पुण्यमर्त्यलोकमिशंति तो क्षीणलोक क्षीण लोक लो यसाँम लोक कर्मफल क्षीण लोक यसाँ कर्मफल समाप्त तो होता है तो च्यवंते स्वगत्य सचिव तो होते हैं स्वर्ग से फिर नीचे आते हैं इम लोकम हिना तरम बा इस लोक में आते हैं अथवा तो और निकृष गति को प्राप्त करते हैं स्वयं धीरा पंडित मनमान स्वयं धीरा भाषे में आया स्वयं प्रथम अष्टम मंत्र के भाषे में स्वयं में स्वयम तत्वदर्शी उपदेशानपेक्षत स्वनोरथे नर्थ स्वयं धीरा पंडित अर्थ हम भी सब जानते स्वयं में स्वयम तत्वदर्शी उपदेश की अपेक्षा नहीं करें अपने सब तो सम हम कहा आ गया सम वो धीमं तो सब जानते किंच अविद्या बहुधा वर्तमान बहुधा बहुत प्रकार स वयमे कृता था कृतार्थ कृता कृत प्रयोजन कृत प्रयोजन यही जो प्रयोजन सब कर लिया कृतार्थ हो गई अभिमन्य अभिमान क्वती बाला अज्ञानी बालाका अभीवे अज्ञानी अभिमान करते कुछ कुछ करके अभिमान हो जाता है हम सब जान लेते सब कल्या हो गया प्रयोजन सिद्ध हो गया ऐसा नहीं करें तो जीव, जीव जीवन जीवन धारण भी नहीं कर सकते खुशी से जीवन धारण करते तृप्त तो हो जाते हमको सब प्राप्त हो गया अज्ञान है यद न प्रवेदयते य प्रवेदयते ये यद्ध का यस्मा एवं कर्मेण न प्रवेदयंती तेना आतुरा यबेदय य कर्मेण न प्रवेदयती राज तेन प्रव तेन के साथ यत यत् सम्बन्ध यस्मात् प्रवेदयंति तेन का अर्थ तस्मात् उसके साथ संबंध यत का अर्थ यस्माद एवं कर्मेण न प्रवेदेन्ति न जानन्ति तत्व को नहीं जानते किसी ने नहीं जानते रागाद राग कर्म कर्मफल रागात कर्म फल में कर्म कर्मफल है सुख धन संपत्ति प्रतिष्ठा ये सब हुई कर्मफल कर्मफल में आसक्ति होने के कारण कर्मफल रागात अभिभव निमित्तम अभिभवन है तत्वज्ञान योग्यताभाव आपादन आसक्ति कर्मफल में होने से तत्वज्ञान की योग्यता नहीं होती अभिभव तत्व रागात अभिभव निमित्तम अविभव के कारण योग्यता योग्यताभाव है कर्म ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए तेना पेन आतुरा इसी हेतु से आतुरा दुखार था दुखार दुखेन आरत पीड़ित दुखार था असंत दुखा दुखित होकर के छिन्न लोग च्यवंत कुछ समय थोड़े स्वर्ग में रहेंगे जरूर सुख भोगेंगे इस लोक में कोई सुख प्राप्त कर लेता है बहुत सुख प्राप्त करके बहुत देने तो कभी फिर दुखी होता है इस लोक में दुखी हो परलोक में कोई कुकर्म करता है इस लोक में दुखी नहीं हो सकता है ये संभव है बहुत पुण्य कर्म लेकर आया इसमें दुख नहीं हुआ इसमें निषिद्ध कर्म करेगा तो आगे उसका फल भो करेगा और स्वर्ग में जा कर के स्वर्ग से भी आते इस इसलोक की क्या गिनती है ये तो देखते देखते मरना होता है स्वर्ग में काल रहते तो भी क्षीण लोका लोक है कर्मफल क्षीणम कर्मफल कर्म समाप्त तो हो जाता है समाप्त तो होने पर फिर स्वर्गोलका च्यवंते च्युत होते स्वर्ग से लोग से नीचे आते हैं इष्टापूर्तम्यना वरिष्ठ नान्यश्रेयो वेदयते प्रमूढ़ ना कस्य पृष्ठे तेकृत्भूतम लोकन तरवा विशंती इष्टापूर्तम वरिष्ठ मनम इष्टापूर्तकर्म को बड़ा श्रेष्ठ है इसे मानने वाले इष्टापूर्तकर्म भी कोई सामान्य नहीं है करने वाले बहुत विरल है तो भी वो कोई सबसे श्रेष्ठ ऐसा नहीं है इष्ठापूर्तम इष्टम चूर्तम च इष्टापूर्ति होना चाहिए इष्टापूर्तम सम हो जाएगा समार दंद होगा तो इष्टापूर्तम हो जाएगा इष्ट को दीर्घ करने के लिए अन्य शाम पर दृष्टि अति दीर्घ होता है इष्टापूर्तम इष्टम से पूर्तम च इष्टापूर्ति इष्टापूर्तम इष्टम क्या है अग्नि बोलो श्लोक इसका है अग्निहोत्र हाँ अग्निहोत्र वेदा चापाल वेद कायन वेद में चलना आतिथ्यम अतिथि सत्कार वैश्वेव कर्म इसको इष्ट कहते हैं और एक होता है पूर्त व्पी कूपतडागा देवतायतना यते वापी बावड़ा बनाते पानी तड़ाग तड़ागकूपतगा देवतायतन देवता मंदिर है अन्न प्रदानम और आराम पुष्पादि ये सब कर्म है वा हो गया इष्टापूर्त दत्त शरणागतसंत्रण भूताना चाप्यहिंस बहिर्वेदी चय्दी चा दीयते शरणागत सन्त्रण अपि अहिंसा अहिंसा कोई शरीर से हिंसा करता है कोई वाघ से वाणी से भी हिंसा करता है वाणी से भी कषन अहिंसा है इसको कहा गया अशस्त्र हिंसा एक तो शस्त्र से हिंसा और एक कटुवचन से ये भी हिंसा है भूतानाम चाप्य हिंसानम और बहिर्वेदी चाहिए दानम दान तो कुछ कर्म के अंग भी है कर्म करेंगे तो उसके अंग दान देना चाहिए नहीं तो कर्म फलप्रद नहीं होगा अंगविकल हो जाएगा कि कर्म करे उसका कर्म का अंग अनुसारण नहीं करे अंग विकल हो गया अंग रहित हो गया अंग रहित कर्म फलप्रद नहीं होता है यदि दान अंग के अंत कर्म के अंग है जैसे कहा गया ऐसे दान करना चाहिए नहीं करने से कर्म अंग विकल हुआ फलप्रद नहीं होगा किंतु वो दान केवल अंग कर्म के अंगभूत दान करेंगे तो कर्म का साकल्य होगा कर्मजन्य फल मिलेगा उससे अतिरिक्त फल नहीं है बहिर्वेदीय दान क्या हुआ कर्मांग नहीं हो स्वतंत्र जो दान है कर्म के अंगभूत दान तो कर्म पूर्ति के लिए अन्य जो दान है उसको दत्त शब्द से लेते बहिर्वेदी अर्थात कर्मांग नहीं कर्म अनंग कर्म के अंग नहीं अकर्मांगूत दान है। जो कर्म के अंग रूप नहीं है स्वतंत्र दान है अन्न दान है सब दान कोई भी हो उसको कहते गोदान कर्म के अंग रूप दान भी है उससे अतिरिक्त जो कन्यादान करते हैं एक कर्म है बहुत फल है उसका उसका अंग भी एक होता है गोदान आदि भूदान आदि किंतु स्वतंत्र जो दान है वो दान है दत्त ये इष्टापूर्तः दत्त करने पर कर्मणा पित्तलों के से पित्तलों की प्राप्ति होती है बड़ा कम कर्म कोई काम नहीं अग्निहोत्र पहले प्रातः रोज साय प्रातः करना तप विभिन्न प्रकाश सत्य वेदाध्ययन अतिथ्य वैसा तो बहुत है वापिक को वही कर्म भी कम सामान्य नहीं है तो भी इष्टापुर तम मन्य माना वरिष्ठम इसको जो वरिष्ठ श्रेष्ठ है मानते हैं सबसे उत्कृष्ट है नान्य श्रेय वेदयंत प्रमुढ़ा मानते इससे बढ़कर कोई श्रेय साधन है ही नहीं ऐसे करने वाले बहुत बिरल आजकल कोई होंगे तो बड़े कठिन है तत्व तो ज्ञानी ज्या, तो हो सकते हैं कर्म करने के लिए जितने कहा गया इतने कर्म करने वाले विधिवत हाँ ज्ञान जो होता है इसी जन्म के कर्म से केवल नहीं पहले पूर्व में अनेक जन्म में अनेक कर्म उपासना करने पर जिसका अंत कोण शुद्ध वैराग्य जन्म से होता है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अभी कोई कर्म इतने कर्म उपासना करके शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त करना ऐसा कर्म करने वाले बड़ा कठिन है अग्निहोत्र तपस्य वेदना चाहन आतीत वैश्यद व्यापीकतगा ये सो कर्म जितने अन्न प्रदान कितने की तननेसते हैं तो भी इतने करने के बाद भी उकष्ट मनते अत शेय नास्त मानते हैं प्रमूढ़ प्रकर्षण मूढ़ मूढ़ग्रस्त भ्रंत नाक पृष्ठे सुकृतुवा इमं लोकनरम आशंती कर्म करते हैं तो सत्कर्म करते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है सकाम से करने पर क्या फल होगा स्वर्ग लोग जाएंगे नाकस्य से पृष्ठ कम टिप्पणी में टीका में कम सुखम न भवती त्यकम न कम अकम न कम न सुख कम इतम न अकमिति नाकम नाकम न अकम न लोप नय होना चाहिए अनक होना चाहिए सूत्र मालूम है किसको ना लोप नहीं हुआ प्रकृति हुआ हुआ हाँ बयाकरण सन्ती अत्र न क्या ना? पहले प्रारंभ क्या है नहीं में ना लोप अष्टी है हाँ न ब्रांच से शुरू होता है सर न भ्राण से नी नख नक्षत्र न नख ये तो है ना, ना, ना प्रारंभ क्या न भ्राण न पान न भ्राण न पान न न ऐसे ही हो गया नख नाक नक्र ये सब हो बोलो न अकमित नाकम बन गया न लोपन नहीं हुआ ना अस्वित क्या होगा अनश्व न अकमिति अनक होना चाहिए यहाँ नहीं हुआ प्रकृति हुआ हुआ न लोपन नहीं हुआ तो नाक बन गया स्वर्ग तो क्या है कम सुखम नवती अकम दुखम दुख जिसमें तस्में दुखयीन असो नाक अं अक यस्मक स्वर्ग नाकर से पृष्ठते सुकृत अनुभूत्वा स्वर्ग के पृष्ठ में सुकृत पुण्यकर्म पुण्यकर्मी फल को अनुभूत्वा लोक में बने अनुभूत्वा नहीं अनुभूय लिया हो जाएगा तो यहाँ रसो नहीं तो तुक नहीं होगा अनुभूव होना चाहिए वैदिक प्रयोग अनुभव आ करके इमाम लोकम हीन तरम आ बिसंति स्वर्ग जाने के बाद इस लोक में आएंगे अथवा हीन तरम और नीचे लोकों की प्राप्ति होगी पहले कोई कर्म फल देगा तो नीचे जाना पड़ेगा यह कि स्वर्ग से आने पर यहीं पर आ जाएंगे <laughs> ऐसे धन संपत्ति वाला महात्मा बने जाएंगे ऐसे कोई जरूर नहीं है इमा, इमम लोकम हीन तरम निकृष्ट हीनतरकोनी पशुपक्षी मकड़े इष्टापूर्तम इष्ट यागादी स्रौते कर्म श्रुतिकर्म इष्ट हो गया यागाहोत्रादी पूर्त हो गया तड़ागा स्म ये स्मृति कर्म मनमरिष्ठ इश्कमाते एक त अतिशय पुषार्थ साधन वरिष्ठ प्रधानमें चिंतन यही पुषार्थ साधन सब श्रेष्ठ है यदि चिंतन इसी चिंतन करते अन्य नान्यत श्रेय और कोई श्रेय नहीं है एक आत्मज्ञान होने हो कुछ है ही नहीं आत्मज्ञान क्या करेगा आत्मज्ञान आख्यम श्रेय साधन न वेदयंते न जानंती प्रमुढ़ा श्रेय साधन आत्मज्ञान अन्य कोई है ऐसा नहीं जानते कौन प्रमुढ़ा प्रमुढ़ क्या है प्रकर्षण मोहग्रस्त प्रकर्षण मोहग्रस्त क्या है बहुत ग्रह है पुत्र पशु बंधु आदि सु प्रमत्तया मूढ़ास पुत्र पशु बंधु आदि में प्रमत्त प्रमादग्रस्त उसमें आसक्ति ही प्रमाद है जो पुत्र पशु बंधु आदि है जो इसी जन्म में पुत्र पशु बंधु पूर्व जन्म में अभी जो पुत्र पूर्वजन्म में पुत्र था या शत्रु था अब पशु कितने देर रहेगा बंधु जो है बंधु है आगे शत्रु हो सकते हैं कोई किसी शत्रु भी नहीं होगा कोई किसी जन में जाएगा कोई संबंध नहीं है तो भी उसमें आसक्ति है पुत्र पशु बंधु आदि में जो प्रमत्त होकर के प्रकर्षण मत्त बड़ा वही हमारा सब कुछ है तो मूढ़ मूहग्रस्त प्रमूढ़ प्रकर्षण मुढ़ा प्रमुढ़ा यही देह देह संबंधी धन संपत्ति इसमें प्रमादयुक्त होकर के आसक्त होकर के प्रमत्त होकर अपने को बड़े मानने वाले तेजन आकर्ष्य पृष्ठे सर्ग से पृष्ठ ऊपर स्थान अनकर्ष्य अनेक विभाग पर तत्व कर्म तारतम्य से फल प्राप्त होता है स्वर्ग में ऊपर स्थान में ऐसे सत्कर्म करेंगे तो स्वर्ग में भी थोड़ा ऊपर स्थान मिलेगा स्वर्ग में भी नीचे ऊपर है वहाँ कोई एक बराबर नहीं है उसे के ऊपर कोई नीचे तो वहीं दुख हो जाएगा कोई जाकर पहुँचा देखा उसके नौकर पहले से स्वर्ग में सेठ पहुँचने के पहले नौकर है तो क्या लगेगा और वो ऊपर स्थान बैठेगा और सेठ जाकर नीचे रहेगा वो अधिक समय रहेगा ये कम समय रहेगा तो उसमें भी सुख दुख सौ रहता है निरतिशय तो नहीं साथ ही से जितने कर्म फल साथ ही से है साथ ही से होने से फल प्राप्त करता है तो भी दुख होता है हमसे कोई अधिक है तो वहाँ जाकर सुकृत्य अनुभू सुकृत्य क्या है पुण्यकर्म है तो यहाँ पुण्यकर्म भोगाए तने तो अनुभव सुकृत कर्म, कर्म, कर्म फल इस शरीर बनेगा वहाँ जा करके अनुभव करेंगे अनुभूय अनुभव करेंगे कर्म फलम कर्म फल सुख अनुभव करके बड़े सुख सम्मान है स्वर्ग में जाकर के इच्छा मात्र से फल प्राप्ति दुख नहीं है स्वर्ग में रह करके सुख भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं फिर ये अंत में कर्म फल समाप्त हो जाएगा इमम लोकम इम लोकम मानुषम मनुष्य लोको इस लोक में तो भी तीयक पशुपक्षी आदि है वो निकृष्टीनि है मनुष्य की अपेक्षा इमाम इमोकों का था मनुष्य लोको शरीर अथवा हीन तरम तियक आदि लक्षण हीन तर में पशुपक्षी आदि से लेकर नरक तक इस कुछ प्राप्त करेगा कौन किसी को प्राप्त करेगा यथा कर्मशेषम विशंति कर्म शेष कर्म तो संचित कर्म बहुत ही कुछ कर्म लेकर के गए स्वर्ग फल भोग लिया और कर्म है वाक्य कर्म है संचित कर्म जो कर्म फल देने के तैयारी होगा उसी कर्म फलों को भोगना पड़ेगा बहुत अनाधिकार से कितने कर्म है कोई विशेष कर्म ऐसे पाप कर्म उपस्थित हो गया तो उसको पहले भोगना पड़ेगा आगे कर्म से तो भोगना पड़ेगा जितने कर्म क्या हुआ किंतु तो किस समय क्या कौन सा कर्मफल भोगना है ये अपने वहाँ स्वातंत्र्य नहीं है अपनी इच्छा से नहीं है यहाँ तो अपनी इच्छा से अभी कुछ पदार्थ है किसको कब खाएंगे किसको खाएंगे किसको नहीं खाएंगे बहुत चीज़ें हैं खाद्य जो कभी खाएंगे इसको बनाओ कभी इस दिन हमको बनाओ अपनी इच्छा से वहाँ इस जन्म के बाद इस जन्म में जाएंगे उसके बाद हमको जन्म जाएँगे यहाँ तो होता है यहाँ जाएँगे उसके बाद वहाँ जाएँगे उसके बाद वहाँ जाएँगे योजना करके घूमते रहते हैं वहाँ ऐसे नहीं कि अभी मनुष्य जन स्वर्ग जाएंगे उसके बाद आएंगे उसके बाद हमको जन्म जाएंगे उसके बाद हमको कर्म सब है किंतु कहाँ जाना अपनी इच्छा नहीं है जो कर्म तैयार हो गए अपने कर्म के अधीन होकर कर्म उसको ले लेते हैं लेकिन से जहाँ यथा कर्म सेषम कर्म शेषम अनतिक्रम्य जो कर्म नाम शेष कर्म कुछ तो बाकी है सब कर्म भोग नहीं होता है कि जन्म में बहुत कर्म शेष है उसमें भी कर्म शेष में भी जो कर्म अधिक बलवान फल देने के लिए तैयारी हो गया वो कर्म पहले फल देगा तो कर्म शेषु को अतिक्रमण नहीं करके फिर जन्म होगा इसलिए कोई निश्चय नहीं आगे एक क्या जन्म मिलेगा किस कर्म अभी कर्म बहुत करता है तो तुरंत सर्ग जाएगा ऐसा कोई जरूर नहीं है पहले कोई कर्म यदि विशेष प्रबल है आगे वो कर्म फल देगा इसलिए कहो क्या कर्म फल भोगना पड़ेगा किसी जीवन में जाए जाना पड़ेगा ये किसी के इच्छा के अधीनता तो नहीं है ज्ञान भी नहीं है स्वातंत्र तो नहीं है फिर कहाँ भटकना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं ठीक है मैं केवल कर्मिणाम फलम उगता सगुण ब्रह्म सहित आश्रम कर्मणाम फलम संसार गोचर में व केवल कर्मियों का फल कहा गया दक्षिण दक्षिणान मार्ग से पितृ लोग स्वर्ग को, को प्राप्त करके कर्म फल भोगने के बाद फिर आते हैं इमाम लोकम हीन तरम बात ये फल कथन करके आगे सगुण ब्रह्म ज्ञान सहित आश्रम कर्मीणाम आश्रम में रह करके गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्या सन्यासी हो कोई भी हो आश्रम कर्म करता है और उस सगुण ब्रह्म का ध्यान करता है सन्यासी के लिए तो निर्गुण ब्रह्म उपासना करनी चाहिए नहीं कर पाते हैं सगुण ब्रह्म का उपासना सगुण ब्रह्म ज्ञान का तो उपासना है उसके सहित तो आश्रम कर्म का कर्म कर्मिणाम कर्म करने वाले उनका फल जो है सौ से ब्रह्म लो का प्राप्ति है तो संसार के अंतर्गत मुक्ति नहीं है संसार गोचर में वर्शेती संसार विषय ही फल संसार में ही फल प्राप्त होता है ये पुनस्त विपरीता ज्ञान युक्त वाहन सन्यासी नश्च उनके लिए कहते हैं उपासना युक्त वाहन प्रस्ताव सन्यासी संन्यासी में भी परमंश सन्यासी नहीं जो सामान्य उपासना करने वाले कुछ सन्यासी है त्रिदंडी सन्यास कुटीचक बहुत कादि अथवा कोई सन्यासी होने के बाद भी अद्वैत चिंता नहीं कर पाता है तो सगुण ब्रह्म चिंतन करने वाले उनके लिए आगे कहते हैं तपस्रद्धे ये ह्युपवस्ये शांता विद्वांसोभ वैश्व सूर्यद्वारण ते विरजा प्रयां युरषो हि अव्यत्मा ये तपस्रद्धे अर्ये उपवसन्ति तप और ये तपहे तपत तो अपने वर्णाश्रम धर्म करना ही सबसे बड़ा तप है सवर्णाश्रम धर्मण तपसा हरितोषणात्म अपने आश्रम भी तो कर्म ठीक ठीक करना जिस में जिस समय जिस अवस्था में है उसके लिए जो कर्म विम तो उचित कर्म उसको ठीक ठीक यथावत करना ये तप बड़ा तप है उसमें विघ्न होता है कुछ ना कुछ कष्ट होता है उसको सहन करना है तप है यही जहाँ जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ करते हैं साधन साधन करते समय कुछ ना कुछ विघ्न होता है विघ्न होने पर सहन करके उसको करना ये तप है पहले तप करते तो अरण्य में रह करके, गुफा में रह करके, कहीं झोपड़ी बना करके, उसमें कष्ट प्राप्त तो होता था पशु पक्षी पशु आदि हिंसण जंतु भी आते थे अभी भी देखे कन्या हरिद्वार में जब झोपड़ी बना कर रहते थे साधु लोग को हाथी आते थे अगर कभी झोंपड़ी को तोड़ अब दोस्त हम यहाँ आने के पहले गए थे हमारे छात्र महात्मा तो रहते थे बुलाए थे दे, देखे वो हरिद्वार में जो आश्रम उधर है गीता हो न गीता आश्रम गीता कुटर उसके आगे पार करके जाएंगे बीच में गंगा जी पार कर जाएंगे बीच में टापू उसमें कुटिया कुटे झोपड़ी बना करके अभी तो हटा दिए महात्मा लोग रहते झोपड़ी बना के तो कभी कभी हाथी आ कर आकर के जाते हैं कभी कभी कभी कभी तोड़ देते झपड़ी को झपड़ी तोड़ दे फिर बना देंगे ऐसे रहते थे वर्षा के समय में वहाँ आना जाना बंद है पानी हो जाएगा जो आना जाने में फिर कोई ट्यूब रख करके कोई पार करते हैं नहीं तो वहाँ रख लेते हैं कोई कोई पार कर आते जाते हैं कोई बना कर खाते हैं तो रहते थे माता लोग तो जो तब है तप है वहाँ हाथी भी आ गया व्याघ्र फलू आदि भी है सब सर्प आदि का तो सर्प तो सामान्य ही है सर्प तो यहाँ भी है वहाँ जंगल की बड़ी बात है क्या है सर्प तो है अपने वहाँ रहते थे कुटिया में कितने बार कितने सर्प देखे <laughs> सर्प का स्थान है अंदर भी घुस जाते कितने बार सर्प ये सब कष्ट सहन करके रहना होता है तो उस समय ऐसे कष्ट जितने सहन करना होता था इतने ऐसे नहीं होता है तो भी जहाँ भी रहने पर कुछ ना कुछ विघ्न कुछ ना कुछ कष्ट होता है उसको सहन करना ही तप है और जो सहन नहीं कर पाए म, मन मानी इधर उधर चले कुछ को लोग स्वतंत्र होते हैं अपने मन में जब घूमो इधर उधर वो तप नहीं कर पाए तो कुछ लाभ नहीं होता है तप बड़ा साधन है तप सा ब्रह्म भी जिज्ञासस्व तपो ब्रह्म कहा गया तो ये तप बड़ा साधन है तप अश्रद्धा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक है यहाँ श्रद्धा है यहाँ यहाँ जो तपस्द है यहाँ श्रद्धा है उपासना है तपस्द ही उपवसंति उपवास करते हैं सेवन करते हैं अरण्य में रह करके अरण्य में रह करके उपवसंती का भोग त्याग करके रहते हैं शांता विद्वांस भैक्षचर्या चरंत समादि सम से हुए है इंद्रिय उ उपसम हो तो अंतकोण हो तो सम होता है तो करके इंद्रिय समुदाय का शमन करके विद्वांस गृहस्थो अथवा बान उपासना करने वाले भैक्षचरिया चरंत भिक्षा भैक्षम भिक्षा शे चुन चतुर्वना स्वातेवाच्य भिक्षा भैक्षम स्वाते में से चरण चरिया चर चरण चर चरयावंता गम गदमदचरयमश्चापसर्गचरिया भैक्षम चरया चेत भक्षचर्य अथ भैक्षसचर भैक्षसचर भैक्षचर भैक्षो क्या भिक्षा उसका चरण भिक्षाया आचरण गदमदचर यमशापसर्गेचर वर्णता है भिक्षाटन करते हुए रहते हैं तो भैक्षचर कर सन्यासी प्रस्थय कहा गया सूर्यद्वारण ते विरजा प्रयाति रजा शुद्ध होकर के रजगुण उपलक्षित काम कर्म नष्ट होता है तो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं यमृत सपुरुष व्यात्मा सा जहाँ सपुरुष सा अव्यात्मा अमृत है हिरण्य गर्भ ब्रह्मा है उसको प्राप्त करते ब्राह्मण लोग को प्राप्त करते हैं ये पुनः तद्विपरीता वो तो केवल कर्म करते थे उसे विपरीत ज्ञान युक्ता उपासना से युक्त है ज्ञान का उपासना बान सन्यासी संयासीन वाहन प्रस्थाश्रम संयासी तृतीयचतुर्थ आश्रम वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचारीगृहत बान प्रस्थ सन्यासी तप्रद्धे तप्चा चप्रद्धे हि तपस्श्रम वि कर्म आश्रम वितकर्म हे तप वर्णाश्रम विहीतकर् ठीक ठीक नी तप उसे परमात्म की प्राप्ति होती श्रद्धा हिण्यगर्भाद विषया विद्या श्रद्धा है अन्यत्र श्रद्धा अलग है आस्तिक बुद्धि है यहाँ उपवास करते हैं उपासना करते हैं तो हिरण्य गर्भादि विषय विद्या उपासना है हिरण्य की उपासना ते तप्रद्धे उपवसंति उपवसंति कहा तो उपवसंति उपवास में जैसे भोजन का त्याग करते हैं यहाँ उपवसंती कहा तो भोगांश त्यजंती भोग त्याग करते हैं उपवसंती भोग त्याग करके रहते हैं सेवनते सेवन करते तपस्व धान शान करते अरण्य वर्तमाना आसनत अरण्य में रहते हुए ठीक है मैंने दिया अरण्य कहा था स्त्री जना असंकीर्ण देशे स्त्री स्त्रीजन ही असंकीर्ण यो देश स्त्री से असंकीर्ण स्त्री से, से जन संकुल नहीं हो वन <laughs> होने पर भी वन में रहे स्त्री जन संकुल हो तो तप के अनुकूल नहीं होगा इसे अरण्य का अर्थ क्या स्त्री जन असंकीर्ण देशे अेच स्त्रीजन सकूलचे न तप अकूल अत वैस वन होने पर भी स्त्रीजनयुक्त हो तप किल अकूल नहीं तो अर्ये वर्तमान सत शांता शांत का तो तो करन ग्रामा। करना नाम ग्राम कर्णग्राम समुद उपरत तो कर्णग्रम ये उपरतक्रमा तो इंद्र समुदाय पर शांत अंतकलन उपकरण विद्वांस यहाँ विद्वांस यहाँ नैतद गृहस्थानीन संबंध दर्शति भैक्षचरिया चरंत तो यहाँ भैक्षचरिया चरत जो विद्वांसगृहस्थ ज्ञान प्रधान आगे देते हैं विद्वांसु गृहस्थ ज्ञान प्रधानथ भक्षचरिया चरंत ये भक्षचरिया चरंत कह करके जो अर्यक उपवसंती अर्ये ये अर्य उपलक्षित वास गृहस्थ का नहीं अर्युपलक्षितृहस्थ का नहीं भक्षचरिया चरंत भिक्षाटन गृहस्थक नहीं है इसलिए यहाँ तो विद्वांसु गृहस्थ से गृहस्थ कर्म करते हैं उपासना करते हैं तो भी प्राप्त करते हैं किंतु जो अरण्यवास का अरण्य वर्तमान तो भक्षचय रामचरण तहन से एक कह करके वक्षचय रामचरण तहन से ये गृह नहीं अरण्य उपलक्षित वास गृह त नहीं है परिग्रहभा उपवसंति अरण्य सम्बन्ध कोई परिग्रह संग्रह नहीं होने से भिक्षाटन करके अरण्य में रहते हैं सूर्यद्वारण सूर्य से उपलक्ष्य सूर्य उपलक्षण सूर्य से उपलक्षा उत्तराये पथ उत्तरायण महारे ते विरज बीरजस विगत रज विगता रजभ्य रजरहित रजक क्षीणपुण्यपापकर्माण सतर्थ रजसे ही ये कर्म होता है प्रवृत्ति होती रजशब्द से पुण्य पाप कर्मन समाप्त हो जाए तभी जाते हैं क्षीण पुण्यपापकर्मण उपास्तिजन्यन अशुक्ला कृष्णाख्य धर्मेण क्षपित शुक्ल कृष्ण कर्माणि इत्यर्थ उपासना से कर्म होता है योग कर्मा अशुक्ला कृष्ण योगी नाम त्रिविधम इतरीशा योग सूत्र में कहा योगियों का जो कर्म मुमुक्षों का कर्म वह शुक्ल नहीं कृष्ण अशुक्ला कृष्ण कृष्ण पाप नहीं और शुक्ल पुण्यतः है किंतु फल प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करते निष्काम इसे शुक्ल शब्द से उसको नहीं कहा जाता अशुक्ल कृष्ण कर्म है योगियों का कर्म उससे क्या होता है क्षपित शुक्ल कृष्ण कृष्ण कर्माण क्षपिता नहीं शुक्ल कृष्ण कर्मा यशा धर्म न पापम अपन उदति अच्छा इसमें दिए आगे कर्मा शुक्ला कृष्ण योगी न त्रिविधम इतरेशा योग्यों का कर्म तो अशुक्ल कृष्ण और अन्य कृष्ण शुक्ल मिश्र इतरेशा ये पुण्य कर्म से पाप नष्ट हो जाता है कृष्ण शुक्ल कर्म दोनों नष्ट होते हैं उपासना से उपासना से ही योग से नष्ट होता है दब ये नष्ट हो जाता है क्षीणपुण्य पापकर्माण सत उत्तराणु मार्ग से प्रयाति प्रकर्षण यानी प्रयांति प्र प्रकर्षणी आदि यस्म सत्यलोकाद अमृत सपुष प्रथमज हिरण्यगर्भ हि अव्यत्मा अव्य स्वभाव थायी युष प्रथमज मंत्रे यमृत सपुष यस्म सत्यलोका सत्यलोक ब्रह्मलोक सत्यलोक मे वह अमृत सपुरस प्रथम जिरण्यगर्भ हि अव्यत्मा अव्ययस्वरूप अव्य स्वभाव अवय आत्मा से स्वभाव या वह संसार स्थायी जब तक संसार तब तक रहता है बीच में नष्ट नहीं होता है इस अव्य का एक तंंतास्तु संसार गतु अपर विद्यागम्या एक हिरण्यगर्भ संसार प्राप्ति हिरण्यगर्भ प्राप्ति तक जितने है अपर विद्यागम्या अपर विद्या उपासना कर्म जितने हैं सगुण ब्रह्म उपासना करें पर प्राप्त होगा हिरण्य ब्रह्मलोक और संसार गति संसार गति संसार प्राप्ति संसार अंतर गति फल है न मोक्षम इच्छा थी इसको कोई मोक्ष मानते हैं ये ब्रह्म लोक प्राप्ति सगुण उपासना करके सगुण ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तो कोई विष्णु धाम गोलोक धाम कोई कैलाश कोई वैष्णव पद वैष्णवपद को प्राप्त करते हैं इसको मुख्य कहते हैं न यही सर्वे प्रबुल काम सर्वग प्राप्य धीरा युक्तात्म सर्वे आयी क्षुतिभ्यो अप्रक्या प्रकरण ही प्रबुद्धे न ही अकस्मा मुख्य प्रसंगोस्ती यहाँ इसको मुख्य नहीं कह सकते ब्रह्मलोक प्राप्ति तक ब्रह्म उपासना करने पर जो फल प्राप्ति मोक्ष नहीं इसको है इसको मोक्ष जो कहते ठीक नहीं मोक्ष जो प्राप्त करते वो जाते नहीं गमन नहीं उत्तराण मार्ग से प्राप्त नहीं होता है यही वह सर्वे प्रबलियंति कामना सारे कामना ही समाप्त हो जाती है न ताणत्क्रमती का ज्ञानी के लिए प्राणोत्क्रमण गमन नहीं है ते सर्वगम सर्वत प्राप्य धीरा युक्तात्मा नर्वे आविशंति सर्वगत है परमात्मा सर्वतः प्राप्य सर्वतः परमात्मा घटाकाश को महाकाश में मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा उपाधि के कारण घटाकाश नाम अलग देते हैं उपाधि समाप्त तो हो गया तो घटाकाश महाकाश भेद उपाधि काल में भी नहीं होता है घट रहते समय भी महाकाश से घटाकाश अलग नहीं होता है इसी प्रकार उपाधि होने पर भी जीव कभी ब्रह्म से भिन्न नहीं ब्रह्मस्वरूप ही है उपाधि के कारण भ्रांति से अलग मानता है इसे सर्वग सर्वतः प्राप्य ज्ञान होने पर युक्तात्मान युक्त अंतकण वाले हो करके ज्ञान होकर के सर्वमेव वाविशंति सर्वात्म ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं स्थिति से यहाँ जाकर के उत्तरायण मार्ग से जो जाते हैं वो ब्रह्मलोक मुख्य नहीं है कार्य बाधर से अति उपपत्त्य ब्रह्मसूत्र गमन है हो कार्य ब्रह्म की प्राप्ति मुख्य ब्रह्म प्राप्ति के लिए गमन की आवश्यकता नहीं सर्वगतः नित्य प्राप्त है केवल अज्ञान आवरण है ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति वन से गौण प्रयोग ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म तो प्राप्त है नित्य प्राप्त अप्राप्ति ब्रह्म निवृत्ति को प्राप्ति शब्द से कह देते है अप्रकरणाच यहाँ अपर विद्या का प्रकरण चल रहा है पर विद्या प्रकरण नहीं है अपर विद्या प्रकरण ही प्रवृत्त अकस्मात बिना कारण मोक्ष प्रसंग ऐसा नहीं उपासना करके और वीरजत्व जो कहा है कैसे ब्रह्म लोग प्राप्त करें तो सब पुण्यपाप समाप्त हो ज्ञान के बिना पुण्य पाप समाप्त कैसे होगा ये पूरा पुण्य पाप समाप्त नहीं होता है आपेक्षिक कुछ शुक्र कृष्ण कर्म अभावे है इसकी अवस्थ आपेक्षिक वीरजत्व संचित कर्म बहुत है समस्तम अपर कार्यम साधे साधन लक्षणम क्रियाकारक का फल भेद भिन्न द्वितम समस्तम जितन कर्म फल है। जितने हे तो उपासना का फल हे अपर विद्या प्रक्रम जितन हे हिरन्य प्रतक अपर विद्या अपर विद्या उपासना हिरानेगर्भ उपासना भी अपरा विद्या है। उसका कार्य साध्य साधन लक्षण फल साध्य साधन लक्षण स्वरूप साध्य साधनात्मक कुछ साधन कुछ साध्य साधना तो कर्म हे उपासना है ज्ञ साध्य उसका फल स्वर्गादि ये सब क्रिया क्रियाकारक का फल भेद भिन्नम द्वितम सारे क्रिया यागादि क्रिया कारक का यजमान फल स्वर्गादि क्रियाकारक फलाना भेद भेदे न भिन्नम भेद भिन्नम ये साध्य साधन लक्षण जीतने हे अपर विद्या का कार्य ये सब भेद भिन्न है इसमें लोक प्राप्ति में इस लोक में मनुष्य जन्म प्राप्ति ये साधन हो जाएगा साध्य हो जाएगा फल तो जितने का क्रियाकारक भेद भिन्न एतावदेव यदि हे प्राप्ति प्राप्तिवसान यही अपर विद्या कार्य यहाँ तक ही है हिरण्यगर्भ प्राप्ति अवसान प्राप्ति अवसान ये अंत में फल की प्राप्ति बहुत फल है अंत में सौसे उत्कृष्टफल हिरागर्भ प्राप्ति वो वहाँ तक ही फल जितने संसार गति टीका मुक्ता यही व सर्व काम प्रबिल सर्वात्म भावचम दर्शयते श्रुतः जो मुक्त हो जाते हैं यही सारे कामना का विलय और भाव श्रुति दिखाती है इसलिए यही व सर्वे प्रबिलिये काम कहन से मुक्तों का तो आगे गति नहीं है यही सब समाप्त होते हैं ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति से तो देश परिचिन्न न मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति तो देश फल हो गया मोक्ष नहीं है इे प्रबंधन का ये सब समत होते हैं ओम भद्र कर्णे भी